ब्लॉक की, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है नीले श्रीवास्तव का आलेख लोकमाता अहिल्याबाई होलकर आप सभी ने अहिल्याई होलकर का नाम सुना होगा या पढ़ा होगा अहिल्या थी जब वह युद्ध के क्षेत्र में उतरती थी तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा सिहनी के समान उनकी दहाड़ थी दुर्गा की शक्तिशाली तलवार उनके हाथ में रहते वीरता के साथ साथ बुद्धिमता अहिल्या एक कुशल प्रशासक भी थी प्रजा को न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करती रही मध्य प्रदेश ऐसी वीरांगना को पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से ही पहचाना जाता है रण बांकुर की भूमि औरंगाबाद महाराष्ट्र के चौड़ी नामक गांव में अहिल्या बाई का जन्म 17 मई 1725 को मानको शिंदे के घर हुआ था उस रूढ़ी वादिता के दौर में जब बालिकाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था मानको शिंदे ने अपनी बेटी अहिल्या की शिक्षा पर विशेष बल दिया अहिल्या लगनशील थी विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया अहल्या बाई की उम्र आठ वर्ष की थी उस समय उनका विवाह 1733 में इंदौर रियासत के प्रथम शासक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर के साथ कर दिया गया अहिल्या बाई को अधिक दिनों तक दांपत्य सुख नहीं मिल सका चौबीस मार्च सत्रह को भरतपुर के पास किलेर के किले के, के संघर्ष में अहिल्या बाई के पति खांडेराव होलकर का निधन हो गया राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी की इस तरह मृत्यु हो जाने पर मल्हार राव को बड़ा आघात लगा अहिल्या बाई पति के साथ सती होना चाहती थी परंतु मल्हार राव होलकर को अपनी पुत्र बधु अहल्या की बुद्धिमता और धर्मनिष्ठा पर पूर्ण विश्वास था इसलिए उन्हें सती होने से रोक दिया गया 20 मई 1766 को मल्हार राव होलकर चल बसे 23 जुलाई 1766 को अहिल्या बाई के पुत्र माले राव गद्दी पर बैठे लेकिन वह भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहे 13 मार्च सत्रह सौ सड़सठ को मालेराव की मृत्यु होने के बाद अहिल्याबाई बाई राज्य की बागडोर संभालने आगे आई अहिल्याबाई के पुत्र माले राव की मृत्यु हो जाने के बाद मल्हार राव के दीवान गंगाधर ने राघोबा दादा को अपनी ओर मिलाकर एक षडयंत्र रचा जिसमें उसने राघोबा को लालच दिया कि आपके प्रयत्न से अहिल्या बाई मेरे किसी पुत्र को गोद ले लेंगी तो मैं आपको एक बड़ी रकम दूंगा रुपयों के लालच में राघोबा ने अहिल्याई पर गोद लेने के लिए दबाव डाला परंतु अहिल्या बाई ने पुत्र गोद लेना कबूल नहीं किया फल स्वरूप राघोबा युद्ध से सब कुछ हासिल करने की योजना बनाई अहिल्या बाई ने भी युद्ध की तैयारी करने के लिए सेना को आज्ञा दी और स्वयं रणभूमि में जाने के लिए तैयार हुई। अहिल्या बाई ने राघोबा को कहला भेजा कि तुमको एक स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए यदि इस युद्ध में तुम्हारी पराजय हुई तो सच मानो तुम संसार में मुह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी राघोबा की सेना भी इस कार्य से प्रसन्न नहीं थी युद्ध के लिए सिंधिया और भौसले की सहमति भी नहीं थी युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही माधवराव पेशवा का पुत्र राघोबा के पास पहुंचा और कहा कि वह अहिल्याबाई से युद्ध न करे इस तरह यह युद्ध टल गया इसके, इसके बाद अहिल्याबाई होलकर राज्य की उत्तराधिकारी बनी और, और महेश्वर को नई राजधानी बनाया तुकोजी राव होलकर सेनापति बनाए गए अहिल्या बाई ने, ने अपनी शक्ति, शक्ति और बुद्धि के बल पर इंदौर राज्य की स्थापना की थी उनके राज्य में सभी को न्याय समि तथा सत्ता में बराबर का दर्जा हासिल था उनके इन्हीं कार्यों से प्रेरित होकर प्रजा ने उन्हें लोक माता का संबोधन दिया सन सत्रह से सड़सठ तक के शासनकाल में लोक माता अहिल्या बाई ने पूरे देश में दान धर्म की गंगा प्रवाहित करती होलकर राज्य तथा देश के अन्य भागों में अहिल्या बाई ने अनेक मंदिर घाट कुएं बावड़िया धर्मशालाएं तालाब आदि का निर्माण करवाया बद्रीनाथ के मार्ग पर अहिल्या गोचर है यह जमीन अहिल्या बाई ने खरीदकर गायों के चरने के लिए सुरक्षित कर दी थी जल गाँव का राम मंदिर भी अहिल्या ने ही बनवाया था जिसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति अद्वितीय है बिहार में भी एक अहिल्या मार्ग है रामेश्वरम मंदिर में अहिल्या बाई द्वारा दिया गया पन्ना आज भी सुरक्षित रखा है इतना ही नहीं देवी अहिल्या ने देश के अनेक स्थानों पर धर्मशालाओं तथा मंदिरों के निर्माण में सहयोग दिया था कथा प्रचलित है कि एक बार अहिल्या बाई ने क्रमशः ग्वालियर तथा नेपाल महाराज को राखी भेजी तब दोनों राजाओं ने अहिल्या बाई ऐसी पूछा कि वह बहन अहिल्या को मुँह मांगा उपहार देना चाहते हैं और उनसे वे नि संकोच मांग लें। अहिल्या बाई ने बहुत विचित्र मांग की उन्होंने मांगा कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन तथा पशुपति नाथ मंदिर काठमांडू में पहली पूजा हमारे द्वारा हो यही नहीं अहिल्याबाई ने बारह ज्योतिर्लिंगों में पहली पूजा मांगी जिन्हें दोनों महाराजाओं ने सहर्ष स्वीकार करते हुए पहली पूजा का अधिकार अहिल्याबाई को दिया यह नियम आज भी जारी है होलकरों के द्वारा नियुक्त पंडे पुजारी आज भी शिवरात्रि के दिन या अन्य अवसरों पर इन मंदिरों में पहली पूजा करते हैं। 13 अगस्त सत्रह को प्रजा लोक माता अहिल्याबाई का 70 वर्ष की आयु में नर्मदा नदी के पावन तट पर महेश्वर की किले में परलोक वास हुआ महेश्वर का यह ऐतिहासिक किला आज भी रानी अहिल्या बाई के शौर्य प्रशासन और लोक कल्याणकारी कार्यों की गौरव गाथा सुनाता है अभी आप सुन रहे थे नील श्रीवास्तव का आलेख लोकमाता अहिल्याबाई होलकर वाचक स्वर भारती परिमल